वो सत्ता कैसी है यदि वो परमेश्वर है उत्पत्ति दाता है तो कौन है और वो कैसे हमको उत्पन्न करता है तथा हम किस किस रूप में क्या क्या हैं और इसके हमें समुचित उत्तर मिले हैं कि हम सब जीव है जीवात्मा है ये शरीर एक घर के समान है एक रक्षा कवच है जिसके बिना हम माया में नहीं रह सकते शरीर भले हम नहीं है लेकिन शरीर के बिना भी हम नहीं है तो इसके महत्व को भी नहीं घटा सकते और एक आत्म शक्ति है जिसे हम स्पष्ट नहीं कर पाए थे अभी तक लेकिन अब धीरे धीरे वो यहां भी इसको इस, भी स्पष्ट इस करने लगे हैं कि कोई आत्मशक्ति है हमें जो निरंतर बन के शबरी का राम परमेश्वर की उस परम सत्ता का अति सूक्ष्म स्वरूप होकर निरंतर हमारा पालन करता है हमें सांसें धड़कने देता है और माया के प्रभाव से भी वो हमें बचा रहा है ये हमने जाना और उसी में हमने इन ऋचाओं में पढ़ा कि जब पहली बार जीवन को धरती पर उतारा गया सर्वप्रथम सर्पों की माता कदरू के अंडों को ही अग्निबाणों के द्वारा लाया गया और उसे जब इंद्र के बादलों पर उतारा गया और फिर वे सब वर्षा के समान सारे भूमंडल पर गिरे तो उनमें कुछ तो उपजे और कुछ से जीवन प्रकट ही नहीं हुआ वो कभी फूटे ही नहीं लेकिन जो भी जीवन उनसे उत्पन्न हुए क्योंकि उनमें सृजनात्मक शक्ति क्षीण थी तो इसलिए वो अपने रक्षा कवच को बचा नहीं पाए और एक समय के साथ वो एक रोगी जीवन जीते हुए अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए उसके बाद हमने जाना कि और भी बहुत से प्रयोग किए जीवन को धरती पर उतारने के और यहां ये समझ लीजिए कि जीवन को जिन कक्षाओं से हम लाए और जो काल है वो सतयुग है सतयुग का जो काल है जैसे अभी कलयुग है चार लाख बत्तीस हजार वर्ष का फिर आठ लाख चौसठ हजार वर्ष का द्वापर है और फिर तेरह लाख बीस हजार वर्ष का त्रेता है और उसी का रूप सोलह लाख वर्षों का कुछ हजार वर्षों का सतयुग होता है और जब चारों मिलाते हैं तो होता है तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष और यह सूर्य की एक परिक्रमा है सतयुग पर्यंत हम एक बहुत ही जगमग आकाश में जीवंत नक्षत्र समूहों के बीच में रहते हैं जहां जीवन व्यापक रूप से है और यहीं से महाराज सगर की कल्पना धरती पर जीवन उतारने की हुई थी और समय के अंतरालों में प्रयोग होते रहे जीवन आते रहे नष्ट होते रहे सबसे पहले तो पानी को उतारना ही संभव नहीं था फिर जो जो जीवन उतारे गए बिना जल के वे भी नष्ट हो गए और उसके उपरांत महाराज भागीरथ से गंगा अवतरण हुआ और गंगा अवतरण के उपरांत जीवन का प्रथम पदार्पण महाराज सगर के वंशजों में ही महाराज दिलीप के द्वारा हुआ महाराज दिलीप इस धरती पर आए थे वे यहां जन्मे नहीं थे लेकिन दिलीप के कोई संतान नहीं हुई और उन्होंने गौ माता की काम धेनु की सेवा में लग गए और उन्हें पहली संतान महाराज रघु की उत्पत्ति गौ माता के गर्भ से हुई और इस प्रकार मानव जीवन को सार्थक रूप से धरती पर स्थापित किया जा सका आज की ऋचा में हम इसी को ले रहे हैं क्या कह रहे हैं कि नीचा वया अभवत ऋचा खोलें नीचा वया अभवत वृत्रपुत्रेन्द्रो अस् अब व धर्जभार उत्तरा शूरधर पुत्रा आसीदानु सहवत्सा न वेनु ये आज की ऋचा है जो इसी क्रम में आगे ऋषि हमको बता रहे हैं कि नीचा वया नीचे की ओर आते हुए अभावत सारे जीवन नष्ट हो गए और हमें दूर दूर से भी जीवन को जीवंत ग्रहों से यहां लाना लाने की एक कल्पना को साकार करना था और जो समीपस दूरी थी वो भी कम नहीं थी जीवंत आकाश थे ग्रह थे आवागमन संभव था तो तो भी जब जीवन को हम उतारना चाहा धरती पर क्षीर तो सागर से पुनः माया में प्रवेश करते ही अभवत वे सब नष्ट हो गए वे जीवन शून्य हो गए वे जीवंत नहीं रहे वृत्रपुत्रेन्द्र यहां वृत्र के का अर्थ है काला घनेरा बादल भ्रम कल्पनाएं और आसुरी वृत्तियां इंद्र कहते हैं मन को इंद्रमाने देवलोक के अधिपति देवेंद्र देवराजेंद्र तथा इंद्रमाने चंद्रमा भी होता है तो यहां कह रहे हैं कि नीचा वया अभावत नीचे की ओर आते हुए बादलों के पास आते आते जब हमने चंद्रमा से जीवन को पहले चंद्रमा पर लाया और चंद्रमा से जब जीवन को नीचे उतारा तो अभवत वे मृत्यु को प्राप्त हुए। गए अस्या अव और इस प्रकार अब जीवन उत्पत्ति से रहित होकर वधा मारे जाने पर वो शिलाओं की भांति मृत हो करके धूल के कणों की भांति धरती पर छिताते चले गए सारे अभियान असफल हो गए उत्तरा उसके उपरांत उसके प्रतिउत्तर में उसके उपरांत सूर्य धराह सूर कहते हैं सूर्य को सूर कहते हैं आत्मा को और सूर कहते हैं उस यज्ञ को जो हम सब में आज भी व्याप्त है जिसके कारण भोजन रक्त आदि में बदलता है तो हमारे पास जीवन के अगले क्षण सोचने की शक्ति सामर्थ्य चलने फिरने की ताकत वो सब जो हमें मिलती है तो सूर उस आत्मा के यज्ञ को भी सूर कहते हैं तो सूर सूरधरा यानी आत्मा धारी पुत्र ऐसे पुत्रों की कल्पना आशीताणु वो वो प्रकट की गई कि इनको जो इन जीवों के जो निषेचित बीज हैं उनको गर्भस्थ कराकर धरती पर उतारा जाए जिससे माया के भारी प्रहार उन जीवों पर न पड़ सके ये बड़ी विचित्र बात है दानू जो दानवी मायाएं हैं उनसे तो उनको निद्रा अवस्था में गर्भ में सुला करके सहवत्साह माता और गर्भस्थ शिशु सहित धेनु गऊ के गर्भ में उतार करके मनुष्यों के बीजों को धरती पर उतारा गया जिससे दानु जो दैत्याकार मायाएं हैं जो प्लेनेटरी ग्रेविटीज हैं उन्हें नष्ट न कर सके अभी तक यह लगता था कि धर्म ग्रंथों में पुराण आदि में बार बार इस प्रकार की जो कथाएं आई हैं वो सब कपोल कल्पित हैं। लेकिन आज यदि कल हमको जीवन को व्यापक रूप से मंगल ग्रह पर उतारना होगा तो हमको भी ये सोचना पड़ सकता है और इस ऋचा के पृष्ठ में हम आपको बताएं कि गऊ में ही स्तंभित करके बहुत दूर दूर से विभिन्न ग्रहों से मानवों को धरती पर लाया गया माया का प्रभाव पड़ते ही ये जो गाय थी ये उन्हें जन्म देने के उपरांत निष्क्रिय हो गई अथवा मर गई क्योंकि वो माया के उन प्रहारों को सह नहीं पाई तो उसी के उपरांत गौओं को भी जब धरती पर लाने की हुई इसी प्रकार सभी जीवों को तो उनको सुप्ता अवस्था में गर्भस्थ अवस्था में उनको गहरी नींद के साथ उनको धरती पर लाया गया क्योंकि इसमें बहुत से जीवन कई कई सौ प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों से लाए गए थे और क्योंकि उनके बीजों को यदि गर्भस्थ अवस्था में हम न लाते तो क्षीर सागर के प्रभाव के उपरांत जब माया का प्रभाव पड़ता तो वो आगे संतति के योग्य नहीं होते जैसा कि पूर्व में भी ऋषि बता चुके हैं कि जब हमने पूरी एक रेस उतारी थी मनुष्यों की तो क्षीर सागर से होकर आने के कारण वे सब किन्नर हो गए थे किन्नर नपुंसक हो गए थे और उन्हें जिस घाटी में बसाया गया था भरतखंड की उसका नाम किन्नौर पड़ा जो आज भी है और वो सिर्फ गाने बजाने के काम भर के रह गए थे तो इस प्रकार इसी प्रकार आचार्य शुक्र ने जिनके अन्यत्र ग्रहों पर और उन ग्रहों से धरती पर जीवन को उतारने के लिए क्योंकि उन ग्रहों पर गाय की कल्पना उनके पास नहीं थी तो वो महिषी अर्थात भैंसों से ही के गर्भ से ही वो दानव सृष्टि को असुर सृष्टि को उतार पाए जो आप अक्सर देखते हैं महिषासुर मर्दनी और वो गाय भैंस से ही उत्पन्न हुआ था महिषासुर भी तो इस प्रकार इस सृष्टि को उतारा गया तो सुर और असुर दोनों जातियां बेशक भिन्न थी और असुर संस्कृतियों को सर्वप्रथम जहां उतारा गया जो वेद के सबकक्ष उनके ग्रंथ हैं वो हैं जेंदे वेस्ता और अवेस्ता ये बहुत प्राचीन है तो उन ग्रंथों के अनुरूप भी वो जीवन जो धरती पर उतारा गया भैंसों के द्वारा भैंसों के गर्भ में मानव बीजों को लाकर के, जो आचार्य शुक्र ने यहां असुर संतियों को प्रकट किया तो सबसे पहले जहां वो उतारी गई वो आरियाना एरियाना ईरान था ये अवेस्ता में बताते हैं और वो भी मानते हैं कि हमने भैंसों के द्वारा एक व्यापक जीवन को धरती पर मानवों का उतारा था और क्यों क्या है उत्तराखंड उत्तर भारत में ये जो भरत भूमि है भरतखंड में यहां पर जो हमने देव संस्कृति सुर विचारधारा को उतारा था ये गऊ के द्वारा प्रकट हुए थे इसीलिए सनातन धर्म में गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है और वो सबसे सर्वोपरि और सबकी पूजनीय माता के रूप में आज भी जानी जाती है हालांकि ये दुर्भाग्य है कि हम गोवद बंद नहीं करा पाए क्योंकि असुर संस्कृतियां आज भी भारत की सुर विचारधारा पर हावी हैं इसीलिए हम स्कूल कॉलेजेस में वेद भी नहीं पढ़ा पाते हैं जहां तक भरत खंड की भारत संस्कृति है वो आज भी गुलाम है उसे कोई आजादी नहीं मिली है वो केवल मूर्खों की तरह मान लेते हैं उनका एक स्वतंत्र देश है वो जी रहे हैं सत्य ये है कि आज़ादी भी असुर संस्कृतियों को ही मिली है और आज भी उन्हीं के जजिया हैं अल्पसंख्यक विधाय वगैरह वगैरह वो मुगल समय में लगाया गया जजिया जो है वो आज और भी बड़ा है लेकिन भारत भारती का कहीं अता पता नहीं है तो इनके अनुसार वेद की सृजा के अनुसार कि दूसरी संत जो संततियां उतारे गई तो कैसे उतारी गई सूरधरा पुत्र यह आत्माधारी संततियों को पुत्रों को उत्पन्न करने की कल्पनाओं को साकार किया गया और जो आज सचराचर में आप सब में जो आत्मा घटघटवासी हम कहते हैं सात आसमानों की बात नहीं करते हम तो नाना ग्रहों से जीवन को यहां लाए एक एक बर्ड को लाए हैं एक एक चिड़िया को लाए हैं और क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि जो भी सदैव आते थे वो फिर उत्पत्ति के योग्य नहीं रहते थे और उनकी आयु भी क्षीण हो जाती थी तो उनके गर्भ में ही लाया गया गौए आई तो भी इसी भांति आई और उनसे मानव उत्पत्ति हुई तो भी इसी प्रकार हुई देह व्यर्थ हो गए और केवल जो गर्भ से प्रकट हुए उन्होंने ही पृथ्वी की माया को सहा और इसी में अभ्यस्त हुए क्योंकि वो यही जन्मे और उसी से ये सारी संस्कृतियां प्रकट हुई तो इस प्रकार महाराज रघु से आज और फिर एक लंबी चौड़ी वंश परंपरा है और ये कुल सतयुग से निरंतर ये चलता रहा है फिर त्रेता युग में इन्हीं की वंश परंपरा में क्योंकि इतिहास लुप्त हो गए हैं और उसके उपरांत महाराज दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए भगवान श्री राम श्री भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न और फिर जो कथा आगे इतिहास चला है वो हम जानते हैं ये त्रेता युग में ये जीवन इस प्रकार चले और भगवान राम के तथा तो इस वंश के काफी कोई पाँच दस पीढ़ियों के उपरांत इस धरती पर पुनः एक प्रलय हुई जिसके कारण ये एक प्लेट का प्लेनेट टूटा और टूटने के बाद ये त्रेता युग में ही विखंडित हुआ और इस प्रकार यहाँ जीवन सारे के सारे अस्त व्यस्त हो गए और क्योंकि ये त्रेता अपने समापन की ओर चल रहा था सतयुग हम पार कर चुके थे दूरियां बहुत बढ़ गई थी जीवन का आवागमन होता नहीं था तो इसलिए दोबारा हमारी तरफ से वहां तक सूचनाएं भी नहीं पहुंची और देवयान भी इस तरफ आने में लगभग समर्थ थे क्योंकि हम विपरीत दिशाओं में वो आकाशगंगाएं जा रही थीं और उसके विपरीत ये सूर्य परिवार चल रहा था तो दूरियां निरंतर बढ़ती जा रही थीं और दूरियों के बढ़ने के कारण ग्रेविटी बढ़ती जा रही थी माया का आसुरी मायाओं का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा था गुरुत्वाकर्षण भारी हो रहे थे और अब जीवन को अपने को अपने में ही दोबारा से प्रकट करना था तो फिर अपनी अपनी संस्कृति के अनुरूप अब नए द्वीपों के ऊपर वो सब फैलते चले गए असीरियंस ये असुर संस्कृतियां थी यहां तक कि जर्मंस भी असुर थे और उनका भूत प्रेत तंत्र में हिटलर का भी गाइबल्स का भी सभी का अंतिम विश्वास था और बिना तांत्रिक पूजा किए वो युद्ध में आगे बढ़ते भी नहीं थे और इस प्रकार आचार्य शुक्र का प्रभाव यहां इस भूमंडल पर काफी समय तक रहा जबकि भरत खंड सीमित हो गया और आज उसी की चर्चा हम यहां इस ऋचा में पढ़ रहे हैं ये कहना कि असुर नहीं थे या सुर नहीं थे ये मित ऐसा कुछ भी नहीं है महिषास एक सत्य है कोई असत्य बात नहीं है और महिषी से अर्थात भैंस से ही उत्पन्न हुआ था यह भी परम सत्य है उपरांत काल में कथाओं के रूप बदलते चले गए और लीला काव्यों में आकर के इतिहास अपना रूप बदलता गया और लीला काव्य का उद्देश्य इतिहास पढ़ाना नहीं इतिहास को अमरता देना है लेकिन हर बालक को उसके जीवन के सारे स्वरूप पढ़ाने हैं उसके जीवन को ईश्वर तुल्य बनाना है ये सनातन धर्म की मर्यादा रही है जिसे हम बहुत विस्तार से जान चुके हैं और आगे ब्रह्म सूत्र में भी खोल लें तो फिर हम कथा में प्रवेश पाए कहते हैं एक क्षति कर व्यप देशात्स ईक्ष इति ईश्वर की भांति ही कर्म में व्याप्त होकर कर्म को जीवन की राह मानते हुए जीव आत्मा को जी, को जीवन को धारण करना चाहिए कर्म को प्राप्त होना चाहिए जिस प्रकार आत्मा घटखट वासी होकर बिना किसी इच्छा के बिना किसी बदले के भाव के बिना किसी लोभ और मोह के निष्काम भाव से हम सब पर जीवन के क्षण उछावर करता है हमारे लिए पुनः पुनः शरीर बनाता है देखो तुम्हारी उत्पत्ति देश में नहीं होती है जीव हो तुम और तुम सब क्षीर सागर की संपदा हो आकाश की उपज हो तुम सब ब्रह्मा की मानस संतति हो यह सनातन धर्म का महावाक्य है यह शरीर माया में तुम्हें घर के रूप में चाहिए और इसको आत्मा यज्ञ के द्वारा प्रकट करता है जीव इस शरीर में प्रवेश पाता है और आत्मा का प्रवेश इस शरीर में क्षीर सागर से माता के गर्भ से बाहर आती माया में प्रवेश करते ही आत्मा इसका देह का वर्ण करती है तो इस प्रकार अकेला सनातन धर्म है जिसने शरीर की जीव की और आत्मा की व्याख्या करी आत्मा का कंसेप्ट और हमें विश्व में कहीं नहीं मिलता है जहां तक वो सोल की बात करते हैं सोल गुड और बैड दोनों होती हैं। इसका अर्थ जीव आत्मा से है न कि आत्मा से तो सोल तक तो वो जानते हैं उसके आगे बियॉन्ड वो कुछ नहीं जानते जबकि इस समीकरण का वैज्ञानिक कारण है और स्पष्ट है हम देख सकते हैं इसे हर ओर अनुभूत किया जा सकता पहले जो वनस्पतियां उतरी वो भी विशाल काय पेड़ सब नष्ट हुए उसके उपरांत इनको भी सूरधर पुत्र इनको भी आत्माधारी बनाकर ही उतारा गया कि जिससे वृक्ष अपने भीतर अपने नूतन स्वरूपों को बीजों के रूप में प्रकट करके और उसको विस्तार दे सके और वन्य संपदा भरपूर प्रकट हो सके एक पेड़ अनेक पेड़ और इसी प्रकार सभी जीवों को सूर्य धराह उत्तरा आत्माधारी बना करके जीवात्मा को धरती पर उतारा गया के माया से संघर्ष करते हुए वो यज्ञ के द्वारा अपनी रक्षा करें और रक्षा के साथ ही साथ वो अपने ही जैसी संततियों को निमित्त बन करके आत्मा के यज्ञ के द्वारा उन नए स्वरूपों को भी प्रकट करें जिससे उनकी वंश परंपराएं तथा जीवन माया में भी निरंतर किया जा सके आज वेद और नासा लगभग साथ साथ चलने लगे जैसे कि पिछली बार भी आपसे को बताया था कि ब्लैक होल को हमने गर्भ नाल कहा था और कहा था कि संपूर्ण उत्पत्ति इसी के द्वारा ट्रांसमिट होती है इसी में प्रकट होता है और इसी से सर्वत्र लाया जाता है बिग बैंग से कोई नए प्लेनेट नहीं बनते आकाश नहीं बनता और आज नासा ने भी कह दिया है कि बिग बैंग थ्योरी होक्स है झूठ है बकवास है डार्विन को हम पहले ही डिनाई कर चुके हैं नहीं मानते लेकिन आज नासा ने कहा है कि जो भी उत्पत्ति है वो ब्लैक होल से ही है विज्ञान और वेद फिर जगह पर आए हैं और कल जब हम जीवन को स्थानांतरित कर रहे होंगे तो ये इसी प्रक्रिया को क्योंकि इससे सुंदर कोई प्रक्रिया सिर्फ सुंदर और निरापद नहीं हो सकती हमें इसी का प्रयोग करना पड़ेगा जीवन को एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक अनंत दूरियों तक भेजने के लिए हम इन्हीं के द्वारा भेज पाएंगे इसी प्रक्रिया को जो आज वेद हमें यहां बता रहा है इसे ही हमें दोहराना पड़ेगा चाहे हम विज्ञान में कहीं से कहीं तक पहुंचाए आने वाला कल जब जब हम जीवन स्थानांतरित करेंगे हम सभी ग्रहों पर केवल इस सूर्य परिवार में नहीं आगे भी दूसरे सूर्य परिवारों में भी यदि हम सक्षम होंगे जीवन को ले जाने के लिए तो हमें वहां पर जीवन को प्रकट करने के लिए इन्हीं प्रक्रियाओं को दोहराना पड़ेगा वे धर्म की व्याख्या जो करता है कि धर्म की व्याख्या सृष्टि के क्षण हैं, उन्हें जानना है उनका अनुसरण और उनका अनुकरण करने की उन्हें के होकर जीने की कल्पना है मैं हाथ कैसे धोऊं, मैं ताली कैसे बजाऊं यह वेद कहीं नहीं बताएगा मेरी पूजा कैसी होनी चाहिए मैं माला का सुमेरू उल्टा फेरू सीधा फेरू वेद को इससे कुछ लेना नहीं और धर्म को भी इससे कुछ लेना नहीं यह सांप्रदायिक औपचारिकताएं हैं जो सामूहिक रूप से जो समाज चाहता है उसे कर लेता है जो मंदिर की कल्पना भी वेद में है कि बाहर का मंदिर प्रतीक है मूल रूप से मंदिर तुम सब हो तुम्हारा शरीर है आत्मा मूर्ति है जीव रूप पुजारी हो और ये शरीर ही मंदिर है यज्ञ की कल्पना में भी वेद में हमने देखा कि आत्मा ही यज्ञ है आचार्य आत्मा है प्राण वायु उपाचार्य है तन सामिग्री है ब्रह्म ज्वाला ही अग्नि है और जीव रूप हम सब यजमान है बाहर का यज्ञ नैमितिक है और भीतर का यज्ञ सृष्टि का मूल यज्ञ है और वो सृष्टि सब में हो रही है हर सांस होती है और इस प्रकार वेद ब्रह्म सूत्र ने कहा कि जो उत्पत्ति का सृष्टि का जो क्षण है जैसे जैसे आत्मा हम सबको जीवंत कर रहा है पाल रहा है वो जो कर्म है उस कर्म का अनुकरण आत्मवत ही करना है आत्मा के निमित्त होकर जीना है लोभ लालच मतलब से जो जिया वो तो असुर संस्कृति है जो इस निष्ठा के साथ जिया कि मैं अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करूं फल इधर से आए या ऊपर से आए ये तो विधाता का विषय है मुझे तो कर्म का अधिकार है और मुझे आत्मत कर्म करना है वो कभी दरिद्र नहीं हुआ उसे कभी रात भर टहलना नहीं पड़ा वो तनाव नहीं छिया वो धरती पर रहा या आकाश में वो सदा सुखी रहा और इसी के साथ हम लोगों ने भगवान वासुदेव की लीला कथा का आरंभ करना है श्री कृष्ण की कथा का तो उस कथा का आरंभ करते हैं वेद के साथ ही क्योंकि कथाओं के द्वारा इतिहास भी स्पष्ट होता है और उसका लीलात्मक स्वरूप में हम अपने को जान पाते हैं अपने जीवन के क्षणों को भी जान पाते हैं कृष्ण की कथा हम तक जो पहुंची है उसकी रचियता भगवान वेदव्यास अव्यास है और सभी ऋषि संत और मनीषी जाने हैं भगवान श्री, श्री कृष्ण के आदेश पर ही वासुदेव कहने पर ही, के कहने पर ही द्वारकाधीश के कहने पर ही गुरुकुल शिक्षा को में इतिहास को लीलात्मक स्वरूप दिया गया कारण भयंकर विनाश पूर्व में हो चुके थे संस्कृतियां विनष्ट हुई थी सब कुछ नष्ट हो चुका था हमारे सारे साहित्य भोजपत्रों ताम्र पत्रकों रजत पत्रकों और स्वर्ण पत्रकों पर राजाश्रय में रखे जाते थे उनका संग्रह होता था और भोजपत्रों पर ये गुरुकुलों और ऋषि कुलों में रहते थे तो लंबे चौड़े ज्ञान और विज्ञान को पढ़ाने के लिए हमने लीलाओं का सहारा लिया इतिहास भी हो और उसको रहस्य लीलात्मक करके सुंदर कथाओं के रूप में बालकों के कोमल मन में लाया जाए जिससे वो अपने अतीत से भी जुड़े रहें और जब भी ये सूर्य परिवार कलयुग के उपरांत पुनः द्वापर पार करता जब कलयुग के उपरांत सतयुग में प्रवेश करे और ये अपने हैं। उन अवस्थाओं को पाएँ जहाँ से इनका उद्गम हुआ था तो ये अचंबित न रहें ये भी जानते हैं कि ये कहाँ के लोग हैं ये कैसे यहाँ पर स्थानांतरित हुए थे और वहाँ जाकर के उनको कुछ भी विस्मय ना हो अथवा कोई भय ना हो वो सब जानते हों और ये पूरी परिक्रमा करके इतिहास को एक बार फिर इसके उद्गम स्थान तक लगा तो इसी भावना से भगवान श्री राम की कथा को एक विशुद्ध इतिहास को आध्यात्मिक लीलात्मक रूप दिया गया था और वो पूरी कथा हमने सुनी फिर वेदव्यास की कथा में वेदव्यास ने अपने कहानी है और अन्य से ही मानव तन बनते हैं शिशु रूप में प्रकट होते हैं तो वेदव्यास ने कहा था विद्वानों, वो घोरा ही मेरी मां है आत्मा मेरा पिता है दोनों के वर्ण अलग अलग है और फिर पूछा था कि तुम्हारे मां बाप कोई और है क्या और तब उसने कहा कि जब परमेश्वर यज्ञ के रूप में घट में व्याप्त आत्मा के रूप में सचराचर में व्याप्त होकर कोई छूत पात कोई भेदभाव जब ब्रह्म आत्मा नहीं करते वे किसी से भेद न करके सबको जीवन के क्षण देते हैं किसी की जात पात नहीं देखता स्वयं परमेश्वर और जो प्रकृति में भी कोई भेदभाव नहीं लाता जात पात का तो हमें एको ब्रह्म द्वितीय निय राम मय सब जग जानी इस भाव में जीना चाहिए अथवा द्वितीय के पुत्रों दैत्यों की भांति सबको काटना बांटना और छांटना चाहिए भेदभाव करने चाहिए और इसी को हमने होली की कथा में भी जाना था कि सब पे रंग डालो सबको गले से लगा लो एको ब्रह्म द्वितीय नाश अरे यहाँ तो स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं है सब में एक प्रभु आत्मा के रूप में व्याप्त है आओ किसी से भेद ना करें चलो अपना पराया ना करें आओ सबको गले से लगा लें और इसी मंत्र को सारी कथा पर्व और त्यौहार सनातन धर्म के पढ़ाते रहे और संप्रदाय हमें जातों में बांटते रहे और आपस में लड़ाते भिड़ाते रहे कृष्ण की कथा का आरंभ हम समापन के क्षण से ही करना चाहेंगे जिससे कथा का मूल स्वरूप प्रकट हो सके क्योंकि ये वो क्षण है जहां इतिहास और लीला दोनों इकट्ठे हैं मथुरा में जब वासुदेव को लगा कि वो असरों को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि जरासंद आदि जगन्नाथपुरी से गुलाम लोगों को औरतों को बच्चों को बूढ़ों को जवानों को सबको खरीद करके वो बेचते थे और समुद्री बेड़ों के द्वारा उनको भर करके पशुओं की तरह और इसी भरतखंड की परिक्रमा करते हुए वे उसको मिडिल ईस्ट पिरामिड वगैरह बनाने के लिए ले जाते थे तो कृष्ण को लगा कि मथुरा से इनको रोका नहीं जा सकेगा तो उन्होंने सागर के किनारे द्वारिकाओं का विस्तार किया द्वारिकाएं सौ है द्वारिका का अर्थ होता है द्वार से द्वारिका शब्द बना है ये है ना तो इसलिए अलग कोई संज्ञा ना मान लेना कि यह द्वारिकाएं हैं अर्थात एंट्रेंस हैं गेट्स हैं जहाँ पर हमारी सेनाएं और जहाजी बेड़े रहते हैं और ये भावनगर से लेकर सिंधु नरेश जयद्रथ जो जामाता हैं महाराज धृतराष्ट्र के कौरवों के अकेले बहन हुई हैं उनके साम्राज्य की सीमा तक का जो प्रदेश था जिसे आज आप सौ राष्ट्र कहते हो ये सौ द्वारिकाओं का प्रदेश था और राष्ट्र माने पाठ भी होता है भूखंड भी होता है तो इस प्रकार सौ द्वारिकाओं के कारण ही इसका नाम आदि से सौराष्ट्र चला आ रहा है यह कोई आधुनिक नाम ही नहीं है और ये काठी आज भी गोप और गोपियों की तरह सजते हैं वे सब बांसुरी बजाना जानते हैं और ये अपनी गायों को और बैलों को माता और पिता के समान मानते हैं आप उन्हें गाली भी नहीं दे सकते और आप डोरी भी नहीं बांधते हैं वो और गउे बच्छड़ों को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक ग्वाले को भी ना बुला लें कि जिद कर रहा दोनों आ जाओ कोई डोरी से नहीं बनता है आप वहां जाएंगे देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कहीं खूंटा नहीं मिलेगा और वो बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह गाय और बैल आज भी जीते हैं जब हमने कहा सौ द्वारिकाएं थी तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से विदेशियों के साथ उन्होंने कहा हमको लोकेशन बताओ तो हम लोग चले तो वहां उनको बाकी नजारे भी दिखलाए थे बहुत समय हो गया अब तो तूने तो दिखाया था कि देखो यहां गाय और बहल मनुष्यों के पूजे हैं और उनसे अच्छे जीते हैं कोई किसी को रस्सी नहीं मानता है तो जगह डाब पी रहे थे तो वहां दोनों पति पत्नी अभी शादी हुई थी एक बच्चा ही था उनके पास और घर भी वो ऐसा बनाते हैं कि इसमें दरवाजा नहीं रखते जिससे आने में माई बापा को कोई परेशानी ना हो बरामदे जैसा घर बनाते हो आप जब भी किसी जानवर को जानवर कहते हैं मैं कैसे बताऊं कि आपकी मानवता सो गई है और अब आप खुद एक जानवर भर बन के रह गए हैं काश आप जान पाते आप उनमें भगवान देखेंगे विश्वास कीजिए कि वो भगवान बन जाएंगे आज यहां सब जीव जंतु इकट्ठे रहते हैं सांप और मोर इकट्ठे रहते हैं भेड़िया कुत्ता बिलौटा लिपट के सोते हैं और नाग भी उन्हीं के साथ आके बैठ जाते हैं कोई किसी से कुछ नहीं कहता क्योंकि हम उन्हें जीव जंतु पशु ऐसा नहीं बोलते हम उनमें ईश्वर का भाव रखते हैं ईश्वर बन जाते हैं और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप काठियावाड़ में भी जाके देख सकते हैं तो वो दोनों हसिया उठाए गाय बैल बाहर खड़े थे और उन्होंने चिल्ला के कहा माई बापा हम घास लेने जा रहे हैं चारा लेने जा रहे हैं बच्चा है चार पाई पे आप देखना और वो चले गए उन्होंने पूछा इन्होंने क्या कहा तो मैंने बताया ये कहा है बोले वी डोंट बिलीव क्या एक गाय और बैल पर एक छोटे से पांच छह महीने के बच्चे को छोड़ के चले गए वो मैंने कहा हा वो देखो सामने सो रहा है बोले हम थोड़ा रुकना चाहते हैं हमने कहा रुक जाओ गाय और बैल पलंग के दोनों तरफ बैठ के पागुर करने लगे एक तरफ एक और दूसरी तरफ दूसरा और बच्चे पे उनकी निगाह, माई भापा उस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं वहां आया नहीं रखता कोई वहां परिवार बटते नहीं जिन्हें तुम जानवर कहते हो वो भी परिवार के सदस्य होते हैं आज भी और ये भारत में ही है मैं किसी दूसरे देश की बात नहीं कर रहा आज आप कहते हो आप भक्ति करते हो मैं कहता हूं भक्ति जीते क्यों नहीं हो अभी कल्याण हो जाएगा अरे भय क्यों देते हो प्यार बांटो सब निर्वय हूं सब सुखी हूं सब सब पे विश्वास करें कोई गलत आचरण ना करे कोई आसुरी सोच न रखे सब देवता बने सबका सुख हो तो धरती वैकुंठ हो जाए और ऐसा ही रूप आप वहां देखते हैं बच्चा रोया तो गाय ने अपनी गर्दन लंबी करके धीरे से थप थप आया उसे थूथन से और वो फिर सो गया मैंने उनसे पूछा कि अब आगे चलें क्योंकि फिर नहीं तो बहुत देर हो जाएगी बोले नहीं थोड़ा सा और देखते देख लो आप थोड़ी देर भी वो खेलने लगा और खेलते खेलते एकदम किनारे आ गया चारपाई पे बैल ने अपना मुंह लगा के धीरे से उसको भी चारपाई पे सरका दिया बड़े प्यार से मैंने उनसे पूछा आप चले क्या देख लिया आपने बोले नहीं थोड़ा और रुक जाओ मैंने कहा ये बच्चा उतना ही सुरक्षित है इनके पास उनसे कहीं ज्यादा सुरक्षित है जितना ये दादा और दादी के पास होता अपने दे आर ग्रैंड पेरेंट्स बिलीव मी और वो आए और उन्होंने चारा काटा फैलाया और कहा माई बापा आप चलो और वो दोनों बाहर आए एक जगह पर रुक कर के दोनों ने गोबर किया फिर जाके अपना चारा खाने लगे क्या आप ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं क्योंकि आप प्यार करना नहीं जानते लोभी प्यार नहीं करते कपटी प्यार जानते नहीं और जब तक यह न छूटे ईश्वर का प्रेम क्या है हम कभी जान पाए आप विषया शक्ति को प्यार कहते हो जबकि विषया शक्ति कभी प्यार नहीं होती वो तो प्यार में एक दराती होती है जो काटती ही रहती है तो संस्कृति के जनक भगवान श्री कृष्ण की हम कथा करेंगे एक सौ द्वारिकाएं हैं और एक गुप्त द्वारिका है ये एक बड़ा विशाल जहाजी बेड़ा है खोली देते हैं और इन द्वारिकाओं पर सेनाओं और जहाजी बेड़े को पहली नेवी श्री कृष्ण ने बनाई है आज से लगभग साढ़े छह हजार सात हजार वर्ष पूर्व इससे पहले भारत में नेवी नहीं है श्री राम की कथा में भी पुल का निर्माण किया गया था क्योंकि नेवी नहीं थी तुम तो जहाजी बेड़ों के साथ अब हर जहाजी बेड़े को भेंट द्वारिका से जो गुप्त द्वारिका है इससे होके जाना पड़ेगा और उसको अपना जो भी वहां से निकलने का कर है वो भेंट के रूप में व्वारिकाधीश को अर्पित करना होगा और उसके जहाज की पूरी तरह से सर्च होगी कि कहीं वो गुलामों को तो पकड़ के नहीं ले जा रहा स्त्रियों औरतों को तो नहीं ले जा रहा अगर ऐसा है तो उस बेड़े को ध्वस्त कर दिया जाएगा और सब को छुड़ा छुड़ाकर उनको ज्ञान देकर धरती देकर के उनको जीने का सहारा दिया जाएगा और इस प्रकार वो इतिहास पुरुष अचानक एक परमेश्वर से का व्यापक रूप ले लेगा वो दीन बंधु है वह हर सताए हुए के साथ है बुलाने पर वह सबकी सेवा और रक्षा में आता है वो तो बिल्कुल घट आत्मा के जैसा है और वो श्री कृष्ण है वो वासुदेव है यहां इतिहास और अध्यात्म दोनों जुड़ गए एक हो गए और द्वारिकाओं से कोई भी असुर गुलामों को ले जाके जा नहीं सकता है इसीलिए दंत और भवासुर के पास 50 पचास, पचास हजार गुलाम बंदी हैं और वो बेच नहीं पाता है क्योंकि खरीदने वाले उससे जब जरा सन से गुलाम नहीं खरीद रहे हैं तो इनसे अब कौन खरीदेगा तो जिन्होंने गुलाम खरीदे हैं अब उन्हें खिलाना पिलाना भी पड़ पा रहा पड़ रहा है तो उनको भारी भी पड़ रहे हैं वो और ये असुर संस्कृतियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि द्वारिकाओं का एक विस्तार लेकर वो बैठ गया है भारत की किसी भी सपूत को या भोली कन्या को अब वो बिकने नहीं देगा बाहर जाने नहीं देगा इस असुरत्व की पीड़ा युगों ने छेली है आप जब राखी बांधते हैं तो कहते हैं येन बद्दो बली राजा दानवेंद्रु महाबला तीन तैग तीन हाँ, हाँ, कि येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रति बदनामी रक्षे मांछल मांछल कि जिसने हा वो ईशावास के आगे पीछे येन बद्धो बलि राजा कि जिसने उस दानव को दानवे महाबले उस महाबली दानव को बांधा तीन कदमों में आज उसी के नाम की सौगंध देता हूं ब्राह्मण भी हर एक की बांधता है बहन भाइयों के बांधती है और हर कोई सबको बांधता है कि जब भी वो अश्वर हमको लूटने के लिए आए गुलाम बनाने के लिए आए तू विष्णु बनकर हमारी रक्षा करना इस श्लोक में इस परंपरा में सुर संस्कृतियों की एक बहुत ही दुख भरी पीड़ा है जो जरासंध दे रहा है जो दंत वकत्र दे रहा है जो भ्रम दे रहा है और जो शिशुपाल दे रहा है और ऐसे ही बहुत से असुर राजा हैं, और क्योंकि भूमंडल पर उनके व्यापक साम्राज्य है पिरामिड भी क्यों बनाते थे असुर संस्कृतियां कि राजा को मरने के बाद वहां सुलाएंगे और जब भी आचार्य शुक्र आएंगे संजीवनी मंत्र से ममी बने राजा को फिर जीवित कर देंगे और आज भी एक समुदाय विशेष में भले उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है मजबूर होकर के तब भी वो दफनाने से पहले उसको पेट से धोते हैं साफ करते हैं और ममी बना करके ही उसको दफनाते हैं दूर कहीं उनके भी सुषुप्त मस्तिष्क में यह भाव बैठा है कि दैत्याचार्य शुक्राचार्य आएगा और संजीवनी मंत्र से उनके पुरखे को फिर जिंदा कर देगा यह कहना कि कोरी कल्पनाएं हैं ऐसा कदापि नहीं है और समय के साथ कृष्ण के साथ सेनाओं ने भूमंडल पर गुलाम बनाने वाली इन संस्कृतियों का संहार भी किया और वे सब युद्ध में परास्त हुए मारे गए और यही कारण है कि 4000 थाउजेंड के बाद कोई पिरामिड नहीं बना क्योंकि वो संस्कृतियाँ इसकाबिल भी नहीं रखी गईं कि वो किसी को ग़ुलाम बनाएं या अपने पिरामिड बनवाएं लेकिन समय के साथ हर चीज फिर फिर बढ़ती है और धीरे धीरे ये संस्कृतियाँ आगे बढ़ती गईं और आज भरत खंड भारती एक अलग संस्कृति एक अलग जाति एक अलग रेस है जो भारत जाति है और बाकी जो जातियाँ हैं वो कुछ भारत की संस्कृति से मिली जुली अधिकतर असुर संस्कृतियों से प्रभावित उपजातियां हैं ये कोई रेसिस नहीं है रेसिस दो हैं सुर और असुर सुर संस्कृति भारत है और असुर संस्कृतियां व्यापक रूप से सारे विश्व में अन्यत्र छाई रही हैं और उन्हीं से प्रकट हुए बहुत सारे पेड़ बहुत उपरांत उनसे यहूदी बने फिर यहूदी रूपी वृक्ष से एक शाखा अलग हटी तो वो क्राइस्ट से क्रिश्चियन हुए और उसी पेड़ से दूसरी शाखा बटी यहूदी पेड़ से तो वो मोहम्मद से मोहम्मदन हो गए और इस प्रकार ये पुराने संस्करण की नई प्रतिलिपिया कुछ इधर के कुछ उधर के बनके रह गए कृष्ण की इस साम्राज्य में जब चारों ओर युद्ध करने के उपरांत वासुदेव लौटे तो वे बहुत प्रसन्न थे कि दूसरों को पीड़ा देने वाली संस्कृतियों को और विचारों को हमने भरसक प्रहार करके मिटा दिया है लेकिन जब उन्हीं के बेटे ने एक निरीह बकरे पर बाढ़ मारा सामने तो वासुदेव टूट गए और उसी समय वेदव्यास व्यास वहां पधारे थे तो उन्हीं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जंगहों पर सारे अस्त्र शस्त्र तोड़े और आंसुओं से भीगे हुए चेहरे से उन्होंने कहा कि माता में वो नाना है श्री कृष्ण के एक रिश्ते से जो वेदव्यास हैं कि मैं मानता हूं कि युद्ध अस्त्र और शस्त्र के द्वारा बुराई को कदापि नहीं मिटाया जा सकता मैंने सारे भूमंडल पर इस विचारधारा को मिटाना चाहा और वो आज मेरे बेटे में ही प्रकट हो गई एक निरीह प्राणी पर सां ने प्रहार किया है उसे मार दिया है मैं मानता हूं कि सत्संग से विचारों से सदग्रंथों से और अच्छी शिक्षा के द्वारा ही मानव सभ्यता को उसकी जड़ों से जोड़ा जा सकता है और धरती पर मनुष्य के रूप में हर ओर परमेश्वर को प्रकट किया जा सकता है और उन्होंने वन अप्रस्थ धर्म धारण किया वे वन हो गए क्या वो कभी युद्ध को धारण नहीं करेंगे इसीलिए जब दुर्योधन और अर्जुन उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि अब तो हम वान धर्म को प्राप्त हो चुके हैं तो मैं तो युद्ध कर ही नहीं सकता आप सेनाओं में जिनको चाहे ले जाएं, जो जाना चाहें लेकिन मैं किसी और से युद्ध नहीं करूंगा तो अर्जुन ने कहा कि आप मेरा रथ ही हाँक देंगे और उसे वासुदेव ने स्वीकार लिया बलराम ने कहा मैं इस युद्ध को देखने भी नहीं आऊंगा और वो हिमालय पर तप करने चले गए महाभारत युद्ध के उपरांत जब वासुदेव लौटे तो उन्होंने पुनः विधव्यास से ही सन्यास को प्राप्त हुए और उन्होंने द्वारिका का परित्याग कर दिया और वे देविका के तट पर तप करने लगे ये महाभारत के 36 वर्ष उपरांत की कथा है लगभग 36 वर्ष बतीत चुके हैं देविका के तट पर अतीत का सम्राट वर्तमान का योगी सन्यासी लेटा हुआ है वो वहीं पीपल के सहारे बैठा एक छोटी सी पर्ण कुटी भी है और वो वहीं तप करता है गुफा भी है वहां पर जो अब नहीं है वो घनघोर तप कर रहे हैं ऐसे में ही देव नारद उनसे मिलने आते हैं तो उनके इस को देखकर नारद जी विम्बल हो उठते हैं और कहते हैं कि द्वारकाधीश है क्या उधव जी पदार्थे में नारद जी क्या क्या उधव जी आते हैं और उनको देख के विम्वल हो उठते हैं तो नारद का तो युग आते रहते हैं वो तो मानस पुत्र हैं तो कहा उद्धव ने कहा कि नारायण ये क्या वो किरीट मुकुट सजी वो सुंदर महिमा मई छवि मोर पंख जिसके माथे पर ऐसे भव्य रूप के स्वामी और आज एक योगी तपस्वी सन्यासी अकिंचन भाव से देविका के तट पर तपता हुआ प्रभु यह मैं क्या देख रहा हूं तो कहा नारद अब हमारे जाने की बारी है यह लीला समापन के क्षण है नारद समय बहुत जल्दी बदलने वाला है हमको भी जाना है तो कहा भगवान ये आप क्या कह रहे हैं वे योद्धा वे सारी संपूर्ण यादव संस्कृतियां जो आपके सहारे इतने भयंकर युद्ध लड़ी आपकी रक्षा के बिना तो ये सब अनाथ हो जाएंगे कहा नहीं नारद वो सब भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे कहा ये आप क्या कह रहे हैं कहा नारद सागर के किनारे की घास मार देगी उनको वे सब मर जाएंगे कहा भगवान जो शहस्त्र शास्त्र योद्धाओं के द्वारा घेरे जाने पर अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं गए और विजेता बन के बाहर आए क्या उन्हें सागर के किनारे की घास मार देगी कहा उद्धव वे सब मारे जाएंगे सागर के किनारे की घास क्या है डूबते को तिनके का सहारा यही तो है कहा जब जब इस धरती का मानव अपने आत्मोचित मानवीय उद्देश्यों से विमुख होकर आसक्तियों के पीछे भागेगा तो डूबते को तिनके का सहारा मानकर जो जो कुछ बटोरेगा वो बटोरा हुआ वैभव ही उसकी मौत का कारण बनेगा सागर के किनारे वो जो सागर के किनारे डूबते को तिनके के सहारे हैं वही डुबा के मारेंगे इन सब लोगों को और बोलो क्या ये सच नहीं है डूबते कुछ तिनके का सहारा जान के हमने घर बनाया परिवार बनाया बच्चे बनाए होने की चिंताओं में ही तो हम तिन तिन कर मरे सोचा था ये सहारे हैं और खा गई चिंताएं उनकी बोलो बोलोग सच नहीं है कहा न ये भी मारे जाएंगे तो कहा भगवान मेरा क्या होगा कहा उधव तुम जाओ तुम जाओ बद्रीवन में जाओ और जिस प्रकार श्री राधा ने तुमको यह अमृत में ज्ञान दिया है उसी के अनुरूप तुम सब साधना कर मेरे ही स्वरूप में सदा के लिए अनंत की राह लो तुम अनंत की राह पाओ अजा रमन रूप हो तुम्हारा तुम यहां से शीघ्र चले जाओ यहां एक खंड प्रलय आने वाली है और उसको भेज दिया उद्धव को और गोविंद उसी सन्यासी के रूप में तप रहे हैं उस युग में हर व्यक्ति सन्यास को प्राप्त होता है क्योंकि वो बोधा नहीं है वो कायर नहीं है वो बोस्थिल नहीं है गुरुकुल गृहस्थ वानापुरस्थ और सन्यास सभी अनिवार्य रूप से एक पाठशाला के रूप में जीवन को लेते हैं वो घंटी बजाने वाले इस क्लाप स्कूल के चपड़ासी नहीं है कि घंटी बजा दिया घड़ी आल बजा दिया और पूजा हो गई वो ईमानदारी से जीते हैं वो डरते नहीं है वो जानते हैं कि आवागमन तो एक नित्य अवस्था है इस जन्म से पहले भी था आगे भी हूं तो फिर मौत से क्या डरना अरे जीवन तो यात्रा का नाम है योनि तो क्षणिक पड़ाव है थोड़ी देर का ठहराव है रे मुसाफिर आगे की तैयारी कर तू यात्री है तू पड़ाव पे बस नहीं सकता तुझे जाना ही होगा तो भगवान सन्यासी हैं और रात गहरी अंधेरी छाती जा रही है अंधेरे गहराते जा रहे योग निद्रा में लेटे हैं वासुदेव ब्रह्म मुहूर्त का समय है हर ओर धुंधलका छाया हुआ है कुछ साफ नहीं दिखता वे तपस्वी है तो उनकी देह से आभा और कांति प्रकट होती है दूर एक बहेलिया आता है राम की कथा बहेलिए से आरंभ होती है और कृष्ण की कथा का जो अंतिम पढ़ाव है दोनों लीलाओं का समापन बहेलिए पर ही आकर है एक बहेलिया देखता है तो टखने की चमक को वह हरण की आंख मान बैठता है और वो खींच के विषैला बाण मारता है जो भगवान के तलवे में आके लगता है श्री कृष्ण वो दौड़ के आता है कि मैंने मैंने आज शिकार मार लिया बहुत खुश है वो और जब आया तो क्या देखता है कि अतीत के द्वारकाधीश और अब एक तपोनिष्ठ सन्यासी के पैर में बाण मारे हैं तो तड़प उठता है थरथर थर, -थर कांपने लगता है उसके नेत्र आंसुओं से भीग जाते हैं और कहता है नारायण ये मैं क्या अपराध कर बैठा भगवान हरिण के धोखे में मैंने आज आपको बाण मार दिया तपस्वी तो के नेत्र खुलते हैं और वो कहते हैं अरे पगले पहली बार तुझे सत्य का दर्शन हुआ और कहता है धोखे से बाण मार दिया कहा नारायण मैं सौगंध लेता हूं शपथ लेता हूं मैंने हरण के धोखे में ही आपको मारा है कहा लेकिन सत्य तो तूने आज ही जाना है कि वो हर बाण जो तू हरण को मार रहा था वह हर पीड़ा जो तुम दूसरों को दे रहे थे आत्मा बनकर सब में बैठा मैं ही तो ले रहा था हर गाली गोविंद को ही तो थी वो चाहे सास बहू में थी बाप बेटे में थी वह हर पीड़ा जो पड़ोसी को थी